दृश्य तद असत यथा स्वप्रदर्शन जो दृश्य होता है वह असत होता है जैसे कि स्वप्न का विषय इस व्याप्ति के आधार पर आप कह सकते हो अस्तित्व दृश्य से असुद्धि नास्तव अस्तित्व के साथ में दृश्य का अनुभव कर रहे हैं और दृश्य का असत्य होने से सदबुद्धि भी नहीं है ऐसा कोई आश्रम कर सकता है उसको भाषा कार्य जवाब दे विषय प्रविला जब भी विषय का प्रविलापन करने से तो विषयाकार जो ज्ञान है प्रविला्य बुद्धि जब बुद्धि का भी जो लय होगा वह बुद्धि तदापि सा तब्य व बुद्धि सत सद्बुद्धि ही रहेगी नास्ते ऐसा नहीं कहना प्रत्यय अवश्य रहता है और रूपी में सत प्रत्य गर्भ में छिप जाता है सत प्रत्यलीय इसलिए अंत तो गुद्धि ही स्वीकार करना पड़ता है बुद्धिरी प्रमाण सदसत और यथात में और बुद्धि ही हम लोगों के लिए सबसे सब बड़ा प्रमाण है किसी सत्य या असत का याथात का निश्चय करने में ज्ञान ही प्रमाण है बुद्धि सबसे ज्ञान लेना है प्रत्यय ज्ञान सदबुद्धि सत्प्रत्यय सद, सद, सद ज्ञान एक ही चीज मूल उचित जगत और न्यूकि यदि इस जगत का मूल न होता अनविदमेव असद अन्वित असदित्य फिर तो यह कार्य असत से अन्वित हो जाएगा क्या आपने सब मूल को नहीं मानोगे यदि चेत कर दिया ना यदि इस जगत का मूल किस रूपी ब्रह्म को नहीं मानते हो तो यदि चेत जगतों मूलम सप्त तब क्या होगा जो कारण क्या रह गया फिर असत रह गया जब आप सत्य कारण नहीं मानोगे फिर कारण क्या होगा असत मानना पड़ेगा और वो असत जो कारण में है वही तो कार्य में आएगा तब तो कार्य भी क्या हो जाएगा असत हो जाएगा से अमित होकर के यह कार्य रहेगा तो असत इतम गृह तो फिर सारी दुनिया को हरेक कार्य के साथ में असत करके ही ग्रहण होना चाहिए करक घटवा सत्य घटनास्थि ही हमेशा होना चाहिए घटोस्थि कभी नहीं होना चाहिए घटा सन्न नहीं होना चाहिए घटा घटअसन्न होना चाहिए न तो इतना ऐसा दुनिया को कभी ग्रहण नहीं होता सत्य सत्य वो तो गृह थे इन सब लोग क्या ग्रहण कर रहे हैं करके ग्रहण कर घटासन पढ़सन बढ़ासन सत्य ही अनुस्यूतः सघल कार्यो में देखने को मिलता है और सभी ग्रहण करते हैं सत को ही असत को कोई ग्रहण नहीं करता यथा मृदादि कार्यम घटादी मृदादि अन्वितम जैसे मृदाद्यों अन्वित का जो कार्य घटा है वह घटादी मृत आदि अन्वित करता है तब भींस अन्वित नहीं है मृदादि अन्वितम मृदादि का जो कार्य घटा है वह कारण मृत्यु का जो उसमें अनवित होता है कि हमेशा नियम है जो भी कारण होगा वह अपने कार्य में अन्वित रहेगा मृत्यु का कार्य घट होने के कारण से घट में मृत्यु का अन्वित है स्वर्ण का कार्य आपके कुंडलादि है इसे कुंडलादि में स्वर्ण अन्वित रहेगा तस्मात तो इसलिए जिसलिए मैं इस जगत में या हम लोग इस जगत में हर वस्तु के साथ में अस्थि अन्वय होता है अनुभव करते है इसलिए मानना पड़ेगा जगतों मूलम आत्मा अस्तित्व उपलब्ध जगत का मूल जो आत्मा है उसको अस्ति ऐसा कर, अनुभव करना होगा कसमार? क्यों? क्योंकि दुनिया अस्थित पुर्वत मे अस्तित्व बोलने वाले लोग आगमार्थ अनुसार कौन है वो अस्तित्व मानने वाले लोग जो आगम के अर्थ को स्वीकार करने वाले लोग उसके अनुसरण करने वाले लोग श्रद्धा श्रद्धा होने से वो लोग आगम लो के अर्थ का अनुसार करने वाले लोग कहते हैं आत्मा के विषय में उनसे अन्यत्र अस्थि जो नास्तिक को कथन करने वाले लोग हैं उनके विषय में क्या कहना होगा तो क्या मानते हैं नास्त जगत मूलम उनका कहना है जगत का मूल नहीं है असत कार्यवाद असत अर्थात नहीं है कुछ भी तो आत्मा निरन्वय में कार्य अभावान फिर तो हमें कहना पड़ेगा आत्मा का के बिना यह जो कार्य है वह जब लय होगा कहा जाएगा अभाव में चला जाएगा अभावान्तम इसका कारण क्या था असत्य तो था जब लय होगा तो कहा लय होगा फिर असत में ही ले होना है कि जिसका जो कारण होता है वह कार्य जब नष्ट होएगा वो अपने कारण में ही ले हो जाएगा आते वो कारी का जब आपने मान लिया है तो, तो कहा जाएगा असत में जाएगा इसे अभावान्तम प्रबलिय मन माने ऐसे मान लेने पर विपरीत दर्शनी नास्तित्ववादिनी ऐसे जो विपरीत दर्शन करने वाले लोग कथम तद उपलब्ध थे ना मंत्र में जैसे तो ऐसे लोग उस ब्रह्म को तत्त कैसे अनुभव कर सकते हैं न कथन चल उपलब्ध कहने का कर नास्तित्ववादी लोग कभी भी इस आप में ब्रह्म का अनुभव तीनों ही काल में कभी कर ही नहीं सकते हैं वो कभी अनुभव नहीं कर सकते तस्मात इसलिए इस पूर्व मंत्र ने क्या किया अपो असतवादी पक्षम आसुर पक्ष है? आसुर हैं कि वह जगत का मूल ब्रह्म है नहीं, शून्यवाद, क्षणिकवाद निरादी लोग जितने भी हैं ये सब कैसे हैं आसुर सिद्धांत वाले लोग हैं उनके असतवादी पक्ष का आसुर पक्ष को अपोहिया हटा करके अस्तित्व आत्मोपलब अस्ति ऐसे ही उस आत्मा को अनुभव करना चाहिए इस विषय में मंत्र आरंभ होता है अस्तिवलब्धव्य तत्व अस्तिवल्ध से तत्व भाव प्रसिद्ध अस्तिवलब्धव्य अस्थि ऐसा ही इसको उपलब्ध करना चाहिए तत्व भाव और तत्भाव से भी उसको उसको जानना चाहिए वह आत्मा इस प्रकार ही उपलब्ध करना चाहिए वह आत्मा है इस प्रकार से ही उपलब्ध करना चाहिए और तत्व उसे जानना चाहिए पहला वाला है सोपादिक दूसरा निरुपाधिक अस्तित्व उपलब्ध व्यवस्था घटोस्थि पड़ोस्ती मडोस्ती इत्यादियों में अस्ति जो कहा जा रहा है वो कारण रूप आत्मा का स्वरूप है घटोस्थी जो मैं कहता हूं घट का जो वास्तविक कारण है अधिष्ठान जो है, आत्मा कोई ही अस्थि में कह रहा हूं ऐसा सोपादिक भ्रम का वर्णन है और तत्व भावना तो मन घटाधि उपाधि रहित निरुपाधिक भ्रम भाव से भी वह जानना चाहिए वो हो दोनों के दोनों सौपादिक ब्रह्म और निरुपाधिक ब्रह्म में से जिसे पहले उसकी अस्थिभाव से उपलब्धि हुई है उसी को तत्व से भी साक्षात्कार होता है क्योंकि यहां भी पर पहला तत्व होगा बाद में अस्थिभाव होगा ऐसी बात नहीं है ये क्रम भी दिया साधना का पहले आपको क्या करना है सौपाधिक ब्रम का ही अनुभव कि जिस व्यक्ति ने अस्तित्व उपलब्ध अस्ति ऐसा जिस व्यक्ति ने उपलब्ध कर लिया उस पुरुष को ही क्या होता है तत्व उसी के सामने निरुपाधिक्रम प्रकट हो जाता है अनुभव में इसका मतलब किया स्वपालिक ब्रह्म को ग्रहण नहीं किया उस व्यक्ति को कभी निरुपाधिक ब्रह्मानुभूति हो नहीं सकती इसे वासुदेव स्वरमिति समाहमा स्वरण हरेक उपाधि वासुदेव का अनंत रूप है अनेक रूप रूपा विष्णवे प्रविष्टवे इसको जो अनुभव नहीं कर सकता है वह निर्गुण ब्रह्म भी अनुभव नहीं इसरे कर सकता इसलिए ईशावा को इस व्याप्त है ऐसे नहीं मानता वह अनुभव नहीं कर सकता वह निर्गुण ब्रह्म को भी अनुभव नहीं कर सकता है इसे सोपालिक ब्रम को पहले अनुभव करोगे तो निरुपाधिक्रम को अनुभव कर सकते हो सगुण सागर ब्रह्म को जो स्वीकार करोगे तभी का निराकर भ्रम को अनुभव कर सकता है आदमी यह क्रम है इसलिए जान के बोला गया अस्तित्व उपलब्ध पुरुषस्य पुरुष से प्रति एवं तत्व भाव प्रसिद्धि ऐसा पुरुष के प्रति ही तत्वभाव मान यथार्थ भाव जो निर्गुण भाव निर, निरुपाधि भाव है वह उसका प्रसिद्धि माने साक्षात्कार हो जाता है वह स्वपाय स्वी दो है सत्कार्यो बुद्ध अनुपाधि ही भाषण सत्कार्यो ना सब कार्यो बुद्धियादि आत्मा उपलब्ध अस्ति ऐसा ही आपको आत्मा के बारे में उपलब्ध करना चाहिए मैंने वह आत्मा है आत्मा अस्ति ऐसा ही आपको हमेशा उपलब्ध करना चाहिए मैंने सभी कार्यों के साथ सत्कार्यो कार्यो बुद्धिया अर्थात यह सब कार्य अनुस्यूत अस्थि सत्मा उपलब्ध जो सकल सब कार्यों में अनुस्यूत है अस्थि रूपेण वही आत्मा है ऐसा ग्रहण करना चाहिए पहला मैंने योग है बाह्य की उपाधि क्या आपके पास दो है ये तो बाह्य घटपटाद सारा और एक अंतर शरीर कुंभ है और मन बुद्धि इंद्रिया अहंगार ये सारी उपाधि बाह्य उपाधियों के साथ अस्तित्व अस्थित्व उपलब्ध होते हैं इसी प्रकार से बुद्धियादि उपाधि भी बुद्धिदिवियों को लेकर के भी अस्तित्व करके, अस्ति करके अनुभव करना चाहिए बाह्य बाह्योपाधियों और अंतरोपाधियों के साथ जो अस्तित्व करके आप व्यवहार करते हो मेरा मन है वो अच्छा है या खराब है बुद्धि है वो ठीक है इतने जो व्यवहार कर रहे हो सभी के साथ हय व्यवहार होता है घटे पठे मठे अगर बुद्धि मने अंकर है है तो यहां भी हो रहा है ना व्यवहार अस्थि का व्यवहार यहां भी होता है मलिनम अस्थि स्वच्छम अस्थि बुद्धि मलिन है तो बुद्धि स्वच्छ है मन मलिन है मन स्वच्छ है इत्यादि है तो अंतर में भी व्यवहार होता है इसलिए भाषिकार दोनों उपाधियों को दिखा दिया सत्कार्यो बुद्धिदि उपाधि सत्कार्य घटादि और ये हो गया बायु और बुद्धिया भी ये हो गए तो अविक्रिया और दूसरा तो उपाधि उसको तत्व भाव से कहा गया मंत्र में जो अविक्रिय स्वरूप तो है आत्मा का तथा कार्यकर्ण व्यतिक नास्तिक जब कार्य कारण से व्यति नहीं है कैसे निश्चय हुआ गाते हैं श्रुति कहती है ना सत्यमिति धेयम मृत्ति सत्यमीति वाचारंभे क्योंकि कार्य भवति ये निश्चित है क्या विकारना वचारंभ है सब वाणी का आरम्भ मात्र ही है वाणी का विलास मात्र ही है ये जितना भी विकार है नाम से कुछ भी नहीं है वास्तव में है क्या मिट्टी ही है घड़ा नाम केवल व्यवहार मात्र के लाभ करते हो वास्तव में मिट्टी से अलग कोई घड़ा नाम का चीज नहीं है उस ब्रह्म से भिन कोई जगत नाम की चीज वास्तव में है नहीं जगत केवल नाम और रूप हम लोगों की बुद्धि की कल्पना है अविद्या के वैसे माया की वैसे कल्पना मात्र ही है वास्तव में ब्रह्म ही है ब्रह्म से भिन कुछ नहीं है यदा तो शुरू किया जब यह निर्णय आपको है निश्चय है तदा तस्य सिया, तब ब्रह्म क्या है? जब देख रहे हो, तब करके भी हमने कहा स्वपाधिक भ्रम समझो कर्णोपाधि को लेकर भी स्वपाधिक भ्रम समझो जब कार्य करण संघार आपने निर्णय कारण चल रही है तब क्या होगा स्वपाधिक भ्रम खत्म उपाधि रा उपाधि अपने कारण सा लग नहीं रहा तो उपाधि नहीं रहा गया तो बचा क्या केवल कारण बच गया और तो कारण क्या है निरुपाधित ब्रह्म है तरुपादित अलिंग से वह ब्रह्म कैसा है निरुपादित है अलिंग है सदा सद सदाधि प्रत्यवश तो वर्जित अब अस्थि भी नहीं बोल सकते अब ना भी नहीं बोल सकते घट में तो दोनों व्यवहार हो जाता है न घटस्थ न्यवहार हो जाएगा इसलिए सत्य और असत आदि विलक्षण ससद उभय आदि से दोनों को मिलेगा सद असद प्रत्यय है उनका विषय उनकी विषय से रहित यह ब्रह्म हो जाता है आत्मन तत्व भाव होती वही आत्मा का वास्तविक स्वरूप है तत्व भाव है यथार्थ स्वरूप है ये समझा निरुपाधिका आत्म यथार्थ स्वरूप है सौपाध्य आत्मा में कल्पित स्वरूप है तेन च रूपेण इस रूप से आत्म उपलब्ध व्यक्ति अनुवर्त है इस रूप से ही आत्मा अवश्य अनुभव करना चाहिए आत्मा का अनुभव व्यक्त करना चाहिए इस बात को यहां पर भी अनुवर्तते अस्तित्व उपलब्धभ्य और तत्व भावे न उपलब्धव्य उपलब उपलब को आगे इस जोड़ लेना उपादिकों के साथ अस्थिर रूपे में आत्मा का अनुभव करना चाहिए और निरुपालिक का अपने यथार्थ स्वरूप जो है निरुण निश्य, उसको अनुभव करना चाहिए तत्रापि उपयोह उन दोनों में भी क्रम अनुभव करने का यह मत सोचिए पहले मैं निरुपालिक ब्रह्म का अनुभव कर लूंगा तब मैं समझूंगा यह ब्रह्म है करण को जान लूंगा कार्यों को समझूंगा कि कारण से अलग नहीं है ऐसा उल्टा रास्ता चलेगा नहीं कार्य को देखकर के कारण का अनुमान होता है कारण को देखकर के कार्य का निश्चय नहीं किया जा सकता क्योंकि वह कारण में कौन सा कार्य उत्पन्न होगा यही कोई नहीं बता सकता तो कैसे निर्णय ले लोगे कारण को देखकर कार्य के बारे में इसे कारण को देख के कार्य के बारे में निर्णय नहीं होता किंतु कार्य को देख करके कारण के बारे में निर्णय होता है ने उभयो उभय कौन से उभयो अस्थि और तत्व संसाध नहीं अस्थि और तत्व आगे लिख रहे हैं स्वयं सौपालिक निरूपालिक अस्तित्व तत्व यो वह। समय क्या कर रहे हैं ना उभ का उभयो मने सौपालिक निरूपालिक जिसको मंत्र में क्या कहा था अस्तित्व और तत्वाव शब्दों अंतर ही तो आएगा ना अस्तित्व उपलब्ध तत्व उभ आया था इसे उभयोग का कौन दोनों को लेना कौन दोनों अस्थि और तत्वभाव अर्थात स्विक और निरुपाधिक इसलिए ष्टी आए उभ वो निर्धारणार्थ सृष्टि है अनिर्धारणार्थ नहीं क्रम का निर्णय देने के लिए आया हुआ ष्टी है किस क्रम से हमें अनुभव करना है वह क्रम को तय करने के लिए है षष्टी पूर्व इसे पहले क्या अनुभव होगा हमें हैं अस्तित्व उपलब्धव्य आत्मा सत्कार्योपाधिक्व्य जिस पुरुष ने पहले यह अनुभव कर लिया क्या अनुभव कर लिया अस्ति ऐसा ही अनुभव किया का मतलब क्या आत्मा का सत्कार्योपादिकृत आत्मा का अनुभव कर रहा कैसे कर रहे हैं लेकिन सत्कार्य घटा दी रूप अथवा सत्कार घटादी और उपाधि से क्या बुद्धि जैसे पहले में क्या ही।, ही भी हमने कर लिए वैसे ले सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है सतकार उपाधि कृत अस्तित्व प्रत्येक उपलब्ध सतकारी जो घटाधि उपाधिया बुद्धियादि उपाधियों जैसे सात जो अस्तित्व से, से, इत्यादि के के द्वारा आत्मा का जिस व्यक्ति व्यक्ति ने उपलब्धि कर लिया उसी प्रति उपलब्धस्य पुरुषस्य प्रति पहले ऐसे उपलब्ध कर लिया आदमी ने हर उपाधि के साथ में जो अस्थि अनुभव में आ रहा है वो आत्मा है इसे सभी घट कार्य है इसका अधिष्ठान कारण आत्मा है ऐसे सभी उपाधियों के साथ स्व उन का कारणभूत अधिष्ठान आत्मा को अनुभव कर रहा है जो व्यक्ति उसी व्यक्ति को पश्चात बाद में क्या होता है प्रत्यस्थमित सर्वोपाधि रूप हाँ। सकलोपाधियों से रहित प्रत्यस्तमित उपाधियों को आप देखना ही बंद कर दिए दृश्य दिखाई नहीं देगा उसको अब सीधा निरपाधि में पहुंच दृश्य विशिष्ट आत्मा को अनुभव किया आप आप करता है। जैसे तो टीवी को देखते हो और बिजली चली जाए चित्र रहित टीवी को देखते हो वो उपाधि गई ना अब बिजली दिमाग खराब हो रहा है बिजली गई तो अच्छा हो गया तो हो गई अब क्या अच्छा देखते रहो मूर्खता है असली तो आनंद उसी में असली आनंद तो चित्र अभाव में ही है यही अज्ञानी की दशा है चित्र में आनंद समझता है अनेकदाय में आनंद समझता है द्वैत में आनंद समझता है क्या कहता है यत्र द्वैतम द्वैत हो जाए तो भय आ द्वैत ही है तो वहां कह नहीं क्या इसे एक परूपता है एक आनंद रूपता भ्रांतिवशाता सोचता है इसे कहते हैं प्रत्यस्तमित जो आत्मा वीत, भ्यां, अन्यो आगे ना और अन्य सर्वोपाधिता मंत्र है उसको वही यहां पर कह दे रहे हैं भास्कर याद करके वह आत्मा कैसा है विहित और अदित दोनों से अन्य है वह न में गिना जा सकता है ना अविदितों में किंतु दोनों संभाव अद्वैत स्वभावो अद्वैत स्वभाव वाला है जिसको श्रोतियों ने क्या गाया है नेति नेति का दिया ने तीन तीन छो तीन छ तीन नौ छब्बीस ऐसे अनेकों आया है नेति नेति और ये भी ब्रजांड्य का अस्तुल तीन आठ आठ का और अदृश्य अनात्म अनुरुपे तैत्र दो निर्दिष्ट्रुतियों से निर्दिष्ट है, है हमारा अभिमुख हो गया अर्थात वह हमारा साक्षात्कार हो जाता है उसका साक्षात्कार अभिमुख हो जाता है नीति नीति से कहा गया है अस्थूल मणु और इत्यादि श्रुतियों जो कहा दृश्य है वो, अनात्मी है अनिरुक्त है अनिलयन है इत्य शब्दों से जो लक्षित किया गया है श्रुतियों से निर्दिष्ट है जो वह भाव निरुपाधिक भाव है वह भाव हमारे अभिमुख हो जाएगा मैंने उस भाव को हम साक्षात्कार कर लेते हैं इसका नाम तप्त भाव प्रसिद्ध थी आत्म प्रकाशन आया पूर्व अस्थिक का प्रकाशन करने के लिए जो पहले आपने अस्थि करके उपलब्ध किया था वही व्यक्ति के सामने उपलब्ध है ना उपलब्धवान जो पुरुष है उसके सामने जिसने पहले आत्मा को प्रकाशन करने के लिए पहले क्या अनुभव किया था उसने अस्थि घटोस्थी पटोस्थी मटोस्थी इत्यादियों में इसे सबसे पहला जो पंचदशी का प्रकरण है यही प्रकरण उन्होंने लिया घटासन पटासन वन संुक्त है सत्य अनुसूत है केवल एकमात्र आनंद रूप अनिश्चित सभी में अनुभव नहीं आता फिर उसका अनुमान कर दिया फिर परम प्रेमास्पद पर उत्पाद ही आनंद रूप है बाकी नहीं या प्रकरण पंचदशी का ही सब इसके आधार पर ही वहां प्रकरण बनाया गया है इस प्रकार का जब परमार्थदर्शी है उस परमार्गदर्शी को क्या लाभ होगा क्या फल मिलेगा तत्भाव साक्षात्कार होने से वो समझाया जा रहा है अभी यदा सर्वे अत्र ब्रह्मा आदाथ्यो यदा सर्वे प्रमुख जब जिस समय में सर्वे कामा यदा प्रमुच्छन्ते काम यदा प्रमुख सारी कामनाएं उसका जो है हृदय स्थित जितनी भी कामनाएं सबके सब प्रारंभ से जो भिन्न ये समझना सब छूट जाती है उससे अलग हो जाती है नष्ट हो जाती है अस्य मैंने एक आर्ज मु जो अब आत्मसाक्षात कर लिया जीवन मुक्त हो गया या से से जीवन मुक्तस्य हृदय ये काम आ सर्वे ये सर्वे काम आज हृदय में जो जितनी भी कामना ये सब ये सब है उस, तो उस आत्मसाक्ष जीवन मुक्त पहले अपने को क्या मान रहा था मरणशील मृत्यु मान रहा था अब अपने आप को क्या माने गया मैं अमर हो गया अमृतो भवती व अमर हो जाता है अत्र ब्रह्मत है क्योंकि इसी वर्तमान शरीर में ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है नहीं मरने के बाद ब्रह्म भाव को प्राप्त होगा जीते जी इस शरीर के अंदर रहते हुए ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है संडोपाख्यान जैसा नहीं है ना योग सूत्र में व्यास भाषिकार ने संोपाख्यान लिखा धन दे संख्यान पहले बताया है वैसे याद नहीं किसी को झंडो पाक क्या मन एक नपुंसक से था उसकी शादी हो गई किसी लड़की से और उस लड़की के बहनों की भी शादी हो गए छोटी बहनों की और छोटे बहनों के सब एक एक दो-दो तीन तीन बच्चे हो गए और बड़ी वाली जो है उसको एक भी नहीं हो तब वो अपना पतिदेव उसे प्रार्थना करके कहती है भगवान क्या बात है हम एक क्यों बच्चे नहीं हो रहे हैं हमारी छोटी बहने सब तो एक एक एक दो दो तीन तीन लाइन खड़ा कर दिए हैं वहां की फैक्ट्री तो चालू है बढ़िया फैक्ट्री क्यों ठंडा हो गया तब ग ऐसा है हमने तो निश्चय कर लिया है इस जल में कोई संतान पैदा नहीं करेंगे और मैं मरने के बाद हा? मरने के बाद तुम्हारे अंदर बच्चे पैदा करूंगा तब तक तुम्हे इंतजार करना पड़ेगा वो बेचारी भोज बारिश हुई ठीक है आप मरने के बाद मैं भी मरूंगी फिर दोनों गए और पैदा होंगे फिर पति पत्नी बनेंगे तब हम हम लोगों से बच्चे होंगे ऐसे वो भी संतुष्ट हो जाते संभव है क्या जाने उसके मरने में वो कहा जाएगा क्या पैदा होगा क्या नहीं होगा ये मरने के बाद कम मरेगी उसके कोई भरोसा है क्या हाँ पति मर जाने की बीस साल पच्चीस साल बाद जो मरेगी तो हो सकता है बेटी बन के पैदा हो जाए 20 हाँ साल के अंतराल में जो मर रही है बाद में वो जन्म लेगी फिर वो 25 पच्चीस साल की जब होएगी, तब तो 50 साल का बिटा रहेगा ना उसी से तो नहीं सके वो भी मांगे जन्म हो गया उसका झूठी तो। तो आश्वासन है उसी ने जी कोई कहे तुमको भ्रम का अनुभव मरने के बाद होगा वह अभी झूठी आश्वासन हो नहीं सकता जो जीते जीत जिसने अनुभव नहीं किया मरने का अनुभव करेगा यह असंभव परिकल्पना है अत्र शरीरे, शरीरे, भाव को वह प्राप्त कर लेता है ब्रह्म एवं परमार्थ यदा इस प्रकार से परमार्थ का दर्शन करने वाला वह जो आदमी है उस आदमी को क्या होता है परमार्थ का दर्शन करने वाला परमार्थ ने क्या कश्रम का दर्शन करने वाला ऐसा करने का परमार्थ नहीं अब ब्रह्म उसका दर्शन करने वाला आत्म साक्षात्कार कर लेने वाला जो पुरुष है काले जब मैं जिस समय में सर्वे काम आम्य अन्यस्य अन्य क्योंकि उसके लिए सारी काम नष्ट हो जाती है क्योंकि जो आत्मा का अनुभव कर लिया अब उसके लिए कामना करने योग्य स्व भिन्न कुछ भी नहीं रहा कामित अन्यस्य अभाव कामना करने योग्य कोई अन्य चीज ही नहीं रह गया क्योंकि वह आत्म काम आत्मक्रीड है, है इतने शब्दों से कह गया है अतएव अकाव रूप प्राप्त कर गया है जो उसके लिए काम का रह गया वे सर्वे का मतलब या नष्ट ही हो जाते समझ लेना कौन सी कामनाएं कहा आगे फिर कामना जो पहले उसके अंदर थे ये प्राग प्रतिबोधा बुद्धौ श्रद्धा आश्रदा जो इस जीवन मुक्त पुरुष के प्राक प्रतिबोधात्म साक्षात्कार होने से पूर्व में उस विद्वान के हृदय में अर्थात में, में जो बुद्धि में जो आश्रित सारी की सारी नष्ट हो जाती है तब नहीं है खड़ा हो जाएगा महाराज क्या बोल दिया आपने गड़बड़ बोल रहे हो बुद्धि में कामना नहीं रहती हमारे मत में तो इच्छा कहा रहती है आत्मा का गुण है तो आत्मा में रहती है इच्छा और आप कर, कर दिया, दो हृदय गलत बात आपने कर दी हृदय आत्मा ऐसे करना चाहिए तब सिद्धांत कहता है नहीं नहीं बुद्धि काम आ आश्रय न आत्मा काम नाऊंगा जो आश्रय कौन है बुद्धि है वेदांत मत में आत्मा नहीं हो सकता क्यों ऐसे कैसे आप बोल दिए कद प्रधान को मंत्र है प्रथम अध्याय पांच ब्राह्मण बारवा खंडिका एक पांच बारह में कहा है काम संकल्प काम संकल्प चिकित्सा धृति अधिक थी सर्व मने वो श्रद्धा अश्रद्धा भी सब जन आया उसमें इत्य श्रुतियंत्र से यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि ये सब मन वह दिया मन में ही रहता है बुद्धि में ही रहती है ये सारी चीजें ऐसे साफ साफ भाग दिया गया है। बुद्धि, बुद्धि में से जितनी भी ये सारी चीजें हैं वे नष्ट हो जाते हैं अथो तदा जब ये सारे नष्ट हो गए तब क्या होता है अथ मने तदा तब तस्वीन गाले मर्त्य रागो प्रबोधा दासित जो एक साक्षात्कार से पहले अपने आप को मर्ति मान रहा था वह स प्रबोधोत्तर कालम प्रबोध मेरे आत्म साक्षात्कार उत्तर काल में अविद्या काम कर्म लक्षण से मृत्यु और विनाशात अविद्या और से कार्यविध काम काम से जनजा कर्म करोग इत्यादि जो मृत्यु वो मृत्यु का ही नाश हो विनाशात अमृतो भवति अमृत हो जाता है गमना गमनागम नहीं होगा इसका मत वह अमर हो गया, गया। गमनागम नहीं होगा क्यों गमन प्रयोजन मृत्यु हो विनाशाद गमन अंत पत्ते गमन का जो प्रयोजन जो, जो मृत्यु था अभी मृत्यु क्या है अविद्या काम कर्म शरीर का मरना नहीं मैंने बोल दिया अभी अभी अविद्या काम कर्म लक्षण से अविद्या काम और कर्मरूपी जो मृत्यु वह मृत्यु नहीं रह गया आप मृत्यु का नाश हो गया तो गमन का प्रयोजन ही क्या था आदमी ही अनेकों लोगों में आता जाता है पुनर्जन वाली प्राप्त क्यों प्राप्त हो रहा है अविद्या और कर्म मृत्यु के कारण से अविद्यान भी नहीं होगा गमन का प्रयोजक अविद्या काम कर्म रूपा मृत्यु था वह नाश हो गया गमन पत्ते इसलिए गमन का और आगमन नहीं हो सकती फिर क्या होगा यही, यही पारी शरीर में रहते हुए ब्रह्म हो गया ब्रम को प्राप्त प्रदीप निर्वाणव जैसे दीपक का निर्वाण होगा बुझ गया कहा गया वो वहीं रह गया वही लीन हो गया पंचभूतों में लीन हो गया प्रदीप सर्व सर्वबंधन उपमाद सकल बंधनों को उपशम होने से ब्रह्म समस्तुत है ब्रह्म ही भवन और ब्रह्म ही हो जाता है यही इस समझना चाहिए कब होगा लेकिन ये सारी कामनाएं उस हृदय का कब नष्ट होते हैं कब होगा जब हृदय की सारी ग्रंथिया नष्ट हो जाती हैं। ग्रंथिया नष्ट होते तो कामना नष्ट हो जाती है और ग्रंथिया कब नष्ट होंगे जब आत्मा का साक्षात्कार होता है तस्मिन यदा सर्वे प्रबिध्य हृदय सेह ग्रंथया एता बस इतना तुमको उपदेश इस वेदांत का सकल वेदांत निचोड़ जो उपदेश है वो इतनी है इससे अगर कुछ कहना नहीं रह गया तुम्हारे लिए वेदांत के बारे में ब्रह्म के बारे में कुछ कहते गति के बारे में कहें जो नाचिकेता ने मेरा बताया पहले उससे वो जो कर्म कांड करने वाला उसको क्या गति होगा वो बाद में बताएंगे इन वेदांत ब्रह्म ज्ञान समाप्त हो गया इतना ही है कहेतावधि अनुशासनम इतना ही है संपूर्ण वेदांतों का अनुशासन उपदेश। इससे अधिक कोई आदेश या उपदेश नहीं है इसका तात्पर्य यदा सर्वे प्रविध्यंते हृदय से यह जिस समय इस वर्तमान जीवन में जीते हुए ही काल में हृदय की अविद्याचिन जितनी भी ग्रंथिया है हृदय से ग्रंथ हृदय के अंदर अविद्या अविद्याचिन्ह जो ग्रंथियां हैं गांठ है, है। वह सारी गांठें छिन्न भिन्न हो जाएंगी। जब यदा यह मैंने जीवती एवं शरीर है हृदय से सर्वे ग्रंथ प्रविद्य के सारी गांठ टूट जाती है नष्ट हो जाती है तब उसी समय मृत्यु यह जो आज तक अपने आपको मरण समझ रहा था यह सदा के लिए अमर हो जाता है। इतना ही है वेदांत उपदेश समझो कदा अपना कामना मूलत विनाश इतुचित है मूलतः सघल कामनाओं का विनाश कब होता है उसके बार वर्णन करने जा रहे हैं क्योंकि जो है सारी कामनाएं जो काम्य ज्योतिषारी को लेकर के स्वर्गाली प्राप्ति में करूंगा ऐसी भावना रहती है और वो एक गांठ है अंदर मैं एक जीव हूं मुझे स्वर्ग पाना है मैं यहां दुखी हूं वहां सुखी हो जाऊंगा इस अविद्या की वजह से हो रही है अविद्या कामना हुई अविद्या की वजह से आपको पहले शोक मोह दिखा तो शोक मोह निवारण करने के चक्कर में आप शास्त्रों में ढूंढा कोई रास्ता है तो शास्त्रों ने बताया स्वर्ग जाओ न तद पद, तद, तद ये न दुखे न संभिन्नम न जनोतरम अभिलाषोपनीत तत्पद तत् तत्सुखम स्वपदास्पदम वह सुख स्वपदास्पद ये सुनकर में आपने क्या किया स्वर्ग संबंध कितने कर्म कांड करने लग गए अविद्या काम कर्म पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया अविद्या के वजह से शोक मोह दुख दिखा उसका निवारणार्थ कामना हुई निवारण करने की कामना हुई पहले और तब तो उसको खोजा उसका निवारण के कामना को का पूर्ति करने ले क्या होगा और सब बता दे स्वर्ग साधन ज्योतिषम आज और त्रिपुरा का आराधना के द्वारा भी त्रिपुरा है देवी है महिषासमदनी देवी है आजकल नवरात्र चल रहा है बड़े धूमधाम से लोग जो है देवी का पूजा पाठ में लगे रहते हैं सती का पाठ ये पाठ वो पाठ कर रहे हैं कोई है ना कोई त्रलिता ससुराम कोई नित्य जय सौंदर का पाठ कुछ पाठ कर रहा लगा हुआ है सब ब्रह्म राम बाष्ट हम पाठ करते हैं लोग दिव्य स्त्रोत्रों कठिन स्त्रोत्रों में पाठ करेंगे इस समय ताकि देवी प्रसन्न हो माया प्रसन्न हो भाषे से गतिरा सर्वे प्रबिध्य स्वर्गादीशुअपा तोगा प्राप्त विशेष कामो व्यर्थों मिथ्या चा सोची विचारेण विशीर्यते कि जब व्यक्ति वह समझता है लेकिन स्वर्ग भी मिथ्या है स्वर्ग के साधन भी मिथ्या है मेरा वहाँ रहना और सुख भोग करना वह सारी मिथ्या है ऐसे जब निश्चय कर लेता है तो कामनाएँ नष्ट हो जाते हैं लेकिन उतने से काम चलेगा नहीं कुछ देर के लिए कामना नष्ट तो भी होगी जब तक विचार है तब तक तो वैराग्य है है ना जब तक तो विचार करते रहोगे सर्वमिथ्या तब तो तक तो वैराग्य रहता है जब तक वैराग्य है कामने नष्ट हो गई और जहां विचार किसी कारणवश विक्षेप में आ गया विचार बंद हुए नहीं तुरंत कामने चलेंगे क्या फायदा हुआ इसे ग्रंथियों का नाश हुए बिना कामनाओं का मूलधन नाश नहीं हो कामना का मूल संकल्प है संकल्प का मूल ग्रंथिया ब्रह्म ग्रंथि रुद्र ग्रंथि विष्णु ग्रंथि तीन ग्रंथियां मानते हैं लोग ब्रह्मा विष्णु महेश तीन ग्रंथियां हैं खतरनाक ग्रंथि ये तीनों देवता आपको फगाए रखे रहते हैं बने रहो भाई तभी तो हमारा दाना पानी चलते रहेगा उनका दाना पानी तो कौन गए उनको विष्णवे स्वाहा कौन करेगा ओ नम शिवाय स्वाहा प्रजापदे स्वाहा कौन डलेगा आप ब्रह्मज्ञानी हो जाओगे फिर तो स्वाग का स्वाग करोगे नहीं इसीलिए वो सोचते हैं इसको बकरी बनाए बने रहने दो इसको यानी बनाओ। ये के रूप में विराजमान है और वे ग्रंथियां इसमें टूटती नहीं इतना आसानी से मैं छोड़ते नहीं आपको जब यदा सरे प्रमित भेद, भेद को भेद को प्राप्त हो जाते हैं टूट जाते हैं विनश्यंती नष्ट हो जाती क्या नष्ट हो जाते हृदय जीते जी जीते हुए काल में बुद्धि के क्या ग्रंथि रूपा अविद्यात ग्रंथि के समान दृढ़ बंधन रूप है क्या अविद्या और अविद्या का प्रत्यय अविद्या प्रत्यय क्या है राग द्वेशावेश अस्मिता रागद्वेशनिवेश की योग सूत्रकार ने कहा ना अविद्या क्षेत्र उत्तरे शाम अविद्या पांच वृत्तियां होती है पांच वृत्तियों से अविद्या खेती है बाकी चारों से कटने वाला फसल अस्मिता राग द्वेष और अभिनिवेश वो अविद्या प्रत्याय कहा जाता है इंसान को अविद्या और पुष उत्पन्न होने वाली सारी वृत्तियां वे ही वास्तव में दृढ़ बंधन के समान बंधन है जबरदस्त गांठ के समान गांठ है इतना द्वेष अस्मिता इदं इदं दुखी इसका कर दिखा रहे हैं क्या है वो अहम कहता अस्मिता और का इसका? इदं कहां धनम यह मेरा धन है शरीर और धन दो ही तो सबसे बड़ा प्यारा होता है आदमी को मेरा शरीर है और मेरा धन है और यह शरीर और धन दोनों ठीक है तो सुखी गड़बड़ा गए तो दुखी च अहम इतम आज लक्षण इत्यादि रूपा अनेकों प्रत्ये निरंतर पैदा होते मन में तीत और इंसान का विपरीत एक और ज्ञान होता है क्या है वो ब्रह्मात्मा प्रत्योपजनना जीव ब्रह्म ज्ञान उत्पत्ति होने से क्या ज्ञान हो उस होता है उस ज्ञान हुआ स्वरूप क्या है इति ये जब ज्ञान होता है ब्रह्म हम अहमेव ब्रह्म नहीं उल्टा करना नहीं है ब्रह्म अहम अस्मी असंसारी इत्या जब ज्ञान होता है तो विद्या सारी होते ही थड़ा थड़ नष्ट हो जाते सकते आप जब ग्रंथिया नहीं रह गई तन निमित्ता काम मूल तो विनश्यंती तन निमित कामना है, विद्या ही नष्ट हो गई तो उसके पुत्र जो है कामना ये भी सब नष्ट हो जाते मूल तो विनश्यंती मूल ही नष्ट हो जाते समझो जो बताता है ना चैतन जी महाराज प्रवचन में कह दिया बार बार लोग आदमी पूछते रहा कि दोबारा मैं आ जाएगी दोबारा इच्छाएं जग सकते हैं दोबारा इच्छाएं जग सकते हैं तारे कहा आ जाएगी इच्छा के मां मर गई फिर कहा जाएंगे प्रवचन में खुल मंच गुड़गांव में प्रवचन दे इच्छा मर गई बोल रहा बार बार तो हमने देते वक्त मां कामनाथम मरती हो तब क्या होगा अमृतो भवती यह साक्षात्कार ब्रह्मे ब्रह, ब्रह, वहां असंसारी इत्यागर साक्षात्कार से पूर्व तक जो ये मान रहा अपने आप को मैं चिन्ह मरण चक्र वाला हूं वह वा क्या हो जाता है अमृतो भवती वृत तो हो जाता है अमर हो जाता है एव, देव मात्रम इतनी ही है ना अधिकम अस्तित्व आशंका कर्तव्य अधिकम अस्तित्व आशंका न कर्तव्य इससे अधिक और भी कुछ ब्रह्मज्ञान के बारे में कुछ कहने के लिए बाकी रह गया हो ऐसे ऐसी न कर्तव्य नहीं करनी चाहिए इससे अधिक और कुछ नहीं है ब्रह्मज्ञान के अनुशासन अनुसिष्टि उपदेशा सर वेदांता नाम ये वाक्य सोचा सकल वेदांतों का निचोड़ इन्होंने नियमराज जी ने बता दिया इतनी ही है क्या न हो, न इतनी है पूरी का इस और स्तित्व कहना था ब्रह्म ब्रह्म ज्ञान उसके साधन मंद मध्यम उत्तम अधिकारी के दृष्टिकोण से तीन प्रकार से वेदांत का तीन बार समझा दिया है और मंद मध्यम उत्तम जो वेदांत के अधिकारी भिन्न जो अधिकारी है उनके लिए कर्म बता दिया सबसे पहले नाची के ताग्नि गति बताना बाकी रह गया वो अगले मंत्र से शुरू करेंगे तीसरे भाषकर दे रहे देखा अवतरने का अगले मंत्र का निरस्त अशेष विशेष व्या आत्म प्रतिपत् निरस्त अशेष विशेष संपूर्ण जो उपाधियां निरस्त हो गया मिथ्यात्व तो निश्चय कर लेना ही नरस्त लेने के साथ नष्ट हो जाएंगे ऐसे कुछ नहीं क्या होगा अरे शुक्ति में जो रजत दिख रहा था रजत नष्ट हो गया नष्ट होने का मतलब क्या आपने रजत का अधिष्ठान शुक्ति को अनुभव कर लिए शुक्ति दर्शन मात्र से रजत गायब हो गया अभ्रहानी आपके लिए लेकिन आप क्या खाएंगे रजत नष्ट हो गया व्यवहार उसी प्रकार यहां पर भी जिसने ब्रह्म का अनुभव कर लिया उसके लिए जगत रहेगा न न जगत तीनों में से कोई नहीं रह गया ऐसे कहा जा जाता है यह जगत नष्ट हो गया अशेष विशेष निरस्त हो गया निरस्त शेष विशेष व्यापी ब्रह्म एक में अति सर्वव्यापक ब्रह्म है वह ब्रह्म को क्या अनुभव गया आपने मी हूं ब्रह्मी अहम अस्मी आत्मा प्रत्यगात्म ऐसी अनुभूति हो गई ज्ञान हो जाने से प्रभिन्न समस्त अविद्यादि ग्रंथे उसे क्या हुआ तार्स ज्ञान उत्पन्न होने से ब्रह्म एवं संसारी प्रभिन्न समस्त विद्यादि ग्रंथे है अविद्यादि जो ग्रंथिया थे वे सब जैसा पूर्णतया नष्ट हो गए तो जीवत एवं ब्रह्मभूत से जीवित रहते व्यक्ति जो ब्रह भाव को प्राप्त हुआ विद्वान है न उसका तो कोई गति नहीं प्राण नाम अत्रीयंत है यही पर सब कुछ प्राण उसके सारी चीजें ही विलय हो जाते हैं उत्क्रमण को प्राप्त नहीं होते न गतिविधि तब अत्र ब्रह्म इसको अभी अभी यहाँ दो बार कह दिया है अत्र ब्रह्म दो तीन चौदह में स्पष्ट कह दिया और में भी नतस्य नाणी श्रोत्यंत्राक्षण चार चार छ में कह दिया उसके जो प्राण है कभी उत्क्रमण नहीं करते वह ब्रह्म होने से यही पर ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है यदि श्रोतंत्राक्ष पुनर्मंद ब्रम्मि दो लेकिन जो मंद ब्रम्ता है अभी अप्रोक्ष अनुभुझ नहीं हुआ ब्रह्म अस्मी सुना है हम ब्रह्मास्मि लेकिन अभी अनुभव नहीं हुआ मंद ब्रह्मवेदता सुना है वेदांत लेकिन विद्यांत श्रीनश्च इसलिए उसको पूर्ण निष्ठा वेदांत तो नहीं था इसी का केवल अभ्यास नहीं किया विद्यांतरशी न तो अलग ही अच्छा वजह से तीन तरह के लोग बोलेंगे एक तो मंद प्रवेता है अभी जैसा थे भी आए तो योग भ्रष्ट भी जाए थे ब्रह्मलोक तक जाएगा एक, एक पसले था ना ब्रह्मलोक तक तो जाके लौटेगा एक तो सीधा योगी को कुल में जन्म लेगा यहां दे ले रहे जो मंद प्रवेता है वो ब्रह्मलोक तक तो चला जाएगा और विद्यांतरशी नश्चर विद्यांतर में जो पहले बता चुके हैं नाचिकताग्नि की उपासना ये अन्य जो उपासना है पंचाग्नि उपासना वगैरह जो कहे गए हैं जिनको करने से ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है उन लोगों लो का गति बताना बाकी ब्रह्मलोक भाजो वो सब कैसे है ब्रह्मलोक भाजा मतलब ब्रह्मलोक के भागी हैं ब्रह्मलोक के उपभोग करने योग्य है जो ऐसे दो प्रकार के लोग हैं एक तो ब्र, मंद ब्रह्मवेत्ता मध्यम ब्रह्मवेदता बनी ले मंद ब्रह्मवेद्या और दूसरा विद्यांतरशी विद्यांतर का अभ्यास करने वाले विद्यांतर बने पंचाग्न विद्या नाचिकितग्न विद्यादि विद्यालय विद्याएं जो हिरण्य प्राप्ति है प्राप्ति का फल है जो ऐसे जो अनेक विद्याएं कही गई है उनका अभ्यास करने के स्वभाव वाले लोग यह सब ब्रह्मलोक के भाग्य हुआ करते हैं ये क्षेत्र विपरीता हिसरे हैं जिसके विपरीत है संसारभाज विशेष उच्चतः तो संसार भागी लोग हैं उन लोगों का भी यहाँ गति विशेष बताने के लिए मंत्र आरंभ होता है तो तीन प्रकार के लोगों की गति है मंद ब्रह्म ज्ञानी विद्यांतर और इन दोनों के विपरीत न मार्ग दक्षिणायन मार्ग जय समार्ग वाला भी मर के कहीं ना कहीं से निकलेगा ना ईश्वर से निकलेगा तो कहीं ना कहीं से उसने भी निकलना है उसकी भी गति है तो वो बताने आ रही गति विशेष उच्चत है प्रकृतोत्कृष्ट भ्रम विद्या क्यों बताने जा रहे हो ये बात उसी बता, बता, बता, बता देना चाहिए था जब बता के समाप्त किए थे आपने है ना प्रथम बल्ली में जब अग्निविद्याए थे वही पर बता देना चाहिए था अंत में आगे क्यों बता रहे हो क्या प्रयोजन अंत में बताने का कहते अभी तक बताया हुआ सर्वोत्कृष्ट जो ब्रह्म विद्या है उसका स्तुति के वो अगति वाला है गति का अन्यो का गति करके अगति वाले का स्तुति किया जा रहा है प्रकृत जो उत्कृष्ट भ्रमिद्याण है उत्कृष्ट भ्रम उसकी फलस्तुति करने के लिए अन्यों का गति वर्णन किया जा रहा है किंच इतराय केवल सुच नहीं, के नहीं। किंतु और क्या है अन्यद अग्नि किंच अन्य कुछ और भी बात है यहां अग्निविद्या पृष्ठा प्रत्युपताक्ष अग्निविद्या पूछी गई थी किसके द्वारा से और प्रत्युता, उसका जवाब भी दे दिया गया किस से के द्वारा। प्रकार उसकी फलप्राप्ति का प्रकार किस प्रकार से उसका फल प्राप्त करेगा आदमी कैसे जाएगा यहाँ से वह बताना भी बाकी था यदि मंत्र आरंभ इसलिए ही यह अगला मंत्र आरंभ होता है